भी भद्र कर्णि श्रृणुया मेवा भद्रम पशे म्भिज्रा स्थिरएरंगे सुुवा गुशस्तनूसमदविजदु स्वस्न नई वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्वेद स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दु शाति शाति शा शं शचार्यवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे ईश्वरो गुररात्मे मूर्ति विभागिने यो योम व्यादेहाय शांति शांति ओ अथर्व ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम प्रकरण के दसवी कंडिका का मूल मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं भाष्य का विचार होना है नवम कंडिका में समवसरात्मक जो मिथुन का कार्य होने से मिथुन रूप प्रजापति हैं उसके दो अयन बताए थे एक दक्षिणायन एक उत्तरायण और दक्षिणायन से प्राप्य बताया गया था चंद्रलोक को चंद्रलोक है स्वर्गलोक उसमें होने वाला जो शरीर उसे कहा जाता है चांद्रमस लोक यानी सोमशब्दित देवता शरीर की प्राप्ति दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले केवल कर्मियों को होती है उनकी पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति का हेतु ये दक्षिणायन मार्ग होने से चंद्रलोक प्राप्ति का हेतु होने से इसे कहा गया चंद्रलोक के तरह चंद्रलोक याने रई मिथुन अंतपाति तो संवत् मुख्य प्रजापति के जो द्वारा सृजित सृष्ट ये आपके मिथुन है रई प्राण रूप उस मिथुन का एक अंश रई रूप बताया गया एक प्रकार से दक्षिणायन मार्ग से प्राप्य स्वर्ग को और दशम कंडिका में प्रजापति का कार्य मिथुन का जो एक अंश है आदित्य तदात्मक बताना है उत्तरायण मार्ग से प्राप्त जो ब्रह्मलोक है उसे मिथुन अंतपाति आदित्य रूप बताना है इसके लिए दशमकंडिका के प्रारंभ में अथ शब्द आरंभार्थक है और उसने बताया उत्तरायण मार्ग का निरूपण प्रारंभ होता है और उत्तरायण से केवल उपासक या कर्म समुचित उपासना करने वाले समुच अनुष्ठाई उत्तरेण आदित्यम अभिजयते संवत्सर के आयन दय में से उत्तरायण से आदित्य से उपलक्षित ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है आदित्यम अभिजयंत तो उत्तरायण मार्ग से आदित्य प्राप्ति का उपायभूत साधन क्या है इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दशम कंडिका के दूसरे अवांतर वाक्य से बताया गया तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्य आत्मा अन्विष्य तो इंद्रिय जयात्मक तप ब्रह्मचर्य तथा आस्तिक बुद्धि रूप श्रद्धा एवं अपर ब्रह्म विषयनी उपासना विद्या शब्द से लेनी है और उस अपर ब्रह्म रूप सूत्रात्मा की यहां अंग्रह उपासना अपेक्षित है इस दृष्टि से कहा कि विद्याया आत्मा अन्विष्य का मतलब सूत्रात्मा रूप से स्वयं का अनुभव करके सूत्रात्मा की विद्या शब्दित अहंग्रह उपासना से अहंग्रह उपासना का फल रूप सूत्रात्मा का मैं के रूप में साक्षात्कार यह है आत्मान्वेषण अर्थ है उपास्य का आत्म रूप से साक्षात्कार उसका साधन है विद्या यानी उपासना अंग्र उपासना और उसके सहयोगी साधन हैं अंग हैं तप विद्या के अंग्र उपासना के अंग हैं तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा इन अंग त्रय से युक्त सूत्रात्मा की अंग्रह उपासना से सूत्रात्मा का मय उत्तरायण मार्ग से वो प्राप्त करते हैं उपा, केवल उपासक या वर्णाश्रम विहित इष्टादि कर्म कर्मसमुचित सूत्रात्मा की उपासना करने वाले समुच्चयकारी और आगे ये कहा कि ये जो आदित्य है मिथुन अंतपाति प्राण शब्दित तो एक मिथुन का अंश है वही वेष्टि प्राणों का समष्टि रूप है कारण रूप है इसलिए कहा कि ये तदव प्राणा नाम आयतनम ये जो उपास्य स्वरूप है वही वेष्टि प्राणों का आयतन है यानी समष्टि रूप है और यह जो समष्टि प्राण है जिसका सायुज्य उपासक प्राप्त करते हैं सूत्रात्म भाव को प्राप्त करते हैं वे क्या करते हैं तो कहते हैं सूत्रात्मा के तरह ही अविनाशी तथा अभय गुण से संपन्न हो जाता है इस दृष्टि से कहा कि ये तद अमृतम अभयम् यह वेष्टि प्राणु का जो सामान्य स्वरूप है समष्टि रूप वह अविनाशी है उसमें अविनाशी तो गुण है और अभयत्व तो गुण है उस अविनाशी अभय सूत्रात्मा का मय के रूप में अनुभव करने वाले उपासक भी अपने उपास्य के तरह ही अविनाशी तथा अभय हो जाते हैं भयरित हो जाते हैं और विनाश रहित हो जाता है और कहा कि ये तस्मात तो न पुनरावर्तन्ते और जो उत्तरायण मार्ग से आदित्य लोक में प्रविष्ट हो गए वे आदित्य से उपलक्षित सूत्रात्मा के लोक से इसी कल्प में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती जैसे स्वर्ग में गए हुए कर्मज देवताओं की इसी कल्प में पुनरावृत्ति होती है ऐसी पुनरावृत्ति इनकी नहीं होती है और इस अर्थ को बताने के लिए आगे एक मंत्र भी आ रहा है उससे पहले कहा कि केवल उपासक या कर्म समुचित कर्मुचित उपासनाकारी कि अपुनरावृत्ति बता रहे हो उपासकों की केवल कर्मी भी उत्तरायण मार्ग से आदित्य को प्राप्त करके अपुनरावृत्ति को प्राप्त करेगा उसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी पुनरावृत्ति से वर्जित होगा रहित होगा इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो कहते ये शंका हो नहीं सकती केवल कर्मी को आदित्यलोक की प्राप्ति विषयक आशंका निर्मूल है निराधार है क्योंकि इति शब्द हेतु अर्थम है कारणात् इति है, इति येष निरोध इस वाक्य में इति कारणात् ये शह यानी ये जो आदित्य है प्राण है मिथुन अंत एक अंश विशेष वह केवल कर्मी के लिए निरोध है यानि अवरोध है अपने अंदर आने ही नहीं देता समुद्र से कहते हैं अपने अंदर कोई बाहर की गंदगी आने नहीं देता लहरों के माध्यम से बाहर फेंक देता है यदि डाल भी दी जाए तब भी ऐसे ही आदित्य केवल कर्मी को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं करने देता आदित्य लोक के चारों ओर से एक प्रकार से वो विरजा नदी बहती है जैसे सुरक्षा के दृष्टि से पहले किले के ऐसे तो चार दीवारी काफी ऊंची ऊंची और सीधी होती रहती है और फिर चारों ओर उसके खाई खोदी जाती थी और उसमें गहरी खाई में डाला जा कूद करके पार कर, कर सके ऐसी खाई नहीं चौड़ी खाई होती थी पहले तो उस खाई को पार करना ही कठिन कोई कूदना चाहे तो उसी में गिर जाए बह जा और फिर जैसा तैसा उसको ये भी कर ले पार तो परकोट की दीवा लें चढ़ना कठिन ऐसे ही ये विरजा नदी केवल कर्मी को बहा करके ले जाती है आदित्य लोक के उस किनारे लगने ही नहीं देती इसलिए आदित्य माना जाता है निरोध तो केवल कर्मी का आदित्य लोक में प्रवेश ही नहीं है तो वे जा नहीं पाएंगे वहां वीरज जाते हैं उत्तरायण मार्ग से और वीरज का अर्थ है वीरज में रज का अर्थ है आदित्य लोक में निवास का हेतु हो तो जो कर्म या उपासना है उससे अतिरिक्त जो कर्म उपासना है चिंतन है विषय चिंतन निषिद्ध चिंतन और सकाम पुण्य कर्म तथा निषिद्ध कर्म वो भी रज कहलाता है और वो रज जिनके पास है जिनके बुद्धि से चिपका हुआ है उन्हें वो जो विरजा नदी रूप खाई है उस खाई में ही गिरना होता है वो पार कर ही नहीं सकते उस विरजा नदी को विराज हो नहीं सकते और जो विराज हैं ब्रह्मलोक में पहुंचने के लिए शुद्ध पुण्य चाहिए होता है वो पुण्य उनके पास नहीं होता है ना होने के कारण नहीं पहुंच पाते ब्रह्मलोक ये एक प्रकार से इति इतिश निरोध इस वाक्य का अभिप्राय है और ये कहा कि इस मंत्र आ, कंडिका ने यानी ब्राह्मण वाक्य ने जो बात बताई नवम तथा दशम कंडिका रूप ब्राह्मण के द्वारा जो अर्थ बताया गया संवत्सरो प्रजापति इत्यादि से समवस्त्रात्मक प्रजापति के दो अयन आदि हैं ये सब और वही सबका सृष्टा है इस बात को यह मंत्र भी बता रहा है ये कहा तदेश श्लोक तत्शब्द से लेना है तत्र है कंडिका द्व्यात्म के ब्राह्मण वाक्य उक्ते अर्थ है वाक्य वाक्यद्वय के द्वारा उक्त जो अर्थ है वाक्य दय के द्वारा उक्त अर्थ हुआ संवत्मक प्रजापति सब का कारण होने से सर्वात्मक है ये संवत्मक प्रजापति को कहा गया कि वह सर्वात्मक है क्यों सबका कारण होने से ये दो कंडिकाओं के द्वारा बताया गया कर्म फलात्मक हुआ ओ संवत्सर का जो एक अवयव है दक्षिणायन और उत्तरायण वो हुआ एक प्रकार से उपासना के फलात्मक और कर्म उपासना का फलोप करने के लिए ही तो संसार बना है और वह फल रूप ही है एक प्रकार से कर्म फल का सर्जक यह अयनद्वय के निर्वर्तक जो रई और प्राण है यह लोकों के निर्माता हैं इसको भी पहले कहा लोकान विदधत लोक है कर्मफल उपासना का फल उनका निर्माण करते हुए ये दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग से जाते हैं इसलिए ये संवत्सरात्मक प्रजापति सबका कारण होने से सबका आश्रय हैं इसे बताने वाला यह वक्षमान मंत्र है तदेश श्लोक इस ब्राह्मण वाक्य को कहा जाता है मंत्र का अवतरण वाक्य अवतरण ब्राह्मण वाक्य है अब भाष्य को देखिए अथ उत्तरेण अयन प्रजापते अंसम प्राणम अतारदित्यम अभिजयते इसमें जो अथ शब्द है इसका अर्थ टीकाकार ने कहा कि मार्गान्तर शब्द मार्ग शब्द से तुलना दक्षिणायन मार्ग को मार्गान्तर शब्द से लेंगे दक्षिणायन मार्ग से भिन्न मार्ग उत्तरायण मार्ग इसलिए मार्गान्तर हुआ उत्रायन। और उत्तरायण मार्ग के आरंभार्थक है। आगे भाष्य में उत्तरेण अयन प्रजापते अंश प्राणम अत्म आदित्यम अने अथ यह प्रथम पद हुआ द्वितीय पद है उत्तरेण तृतीयांत इसका अन्वय उसी वाक्यस्थ अंतिम दो पदों के साथ है उत्तरेण आदित्यम अभिजयंते ये दिखाने के लिए उत्तरेण अयने न आदित्यम अभिजयंत यह लिखा और बीच में उस आदित्य की व्याख्या हुई आदित्य कौन है तो मिथुनात्मक प्रजापति का जो एक अंश है प्राण शब्दित तो। प्रजापति शब्द से लेना मिथुनात्मक प्रजापति और उस मिथुनात्मक प्रजापति का जो एक अंश है प्राण नाम का वही अत्ता भी कहलाता है वह आदित्यम अभिजयंते इस वाक्यस्थ आदित्य पदार्थ है मिथुन अंतपाति प्राण सूत्रात्मा और उस सूत्रात्म भाव को उत्तरायण मार्ग से प्राप्त करता है अभिजयंत यानी प्राप्त तो कहा उत्तरायण मार्ग से सूत्रात्म भाव की प्राप्ति कौन से साधनों से संपन्न होकर के अधिकारी गण करते हैं यह जिज्ञासा की जा रही है केन भाष्य में तपसा ब्रह्मचरियण श्रद्धया विद्या इत्यादि के अवतरण के रूप में यह एक प्रश्न हुआ केन यानी केन साधन उत्तरायण मार्ग द्वारा प्राणात्म भाव की प्राप्ति करते हैं अधिकारी एक के न इस प्रश्नवाक्य का अर्थ होगा उत्तर दिया गया मूल कंडिका में तपसा ब्रह्मचरिण श्रद्धया विद्या इत्यादि से इसकी व्याख्या की जा रही है पहले तपस पदार्थ बताते हैं कि तपसा यानी इंद्रिय जये इंद्रिय जयन जए, और विशेषतः ब्रह्मचर्य और मुख्य अंग है एक प्रकार से ब्रह्मचर्य भी और श्रद्धया विदयाच और श्रद्धा तथा विद्या हा श्रद्धा हाँ, एक अंग रहेगा श्रद्धा तो एक अंग है नहीं विशेषतः ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के साथ विशेष वहां तो केवल इष्टापूर्त दत्त कर्म मात्र का नाम लिया कर्म मात्र का नाम लिया कर्म के अंगों को नहीं बताया अंगी को मात्र बता तो अंगी के कथन से समझना जो जो अंग होते हैं कर्म के उन अंगों को भी वो तो प्रधान के निर्देश से ही उस प्रधान के जो अंग है उनका भी निर्देश, निर्देश। उसे कौन सा कर रहे हैं तो कहेंगे दर्श पूर्णमास कर रहे हैं तो दर्श पूर्णमास कर रहे हैं ये कहने से उसके अंग भूत प्रयाज अनुयाज ही जाएंगे उनके बिना होगा ही नहीं विद्या तो विद्या का विशेषण है प्रजापत्यात्म विषया तो प्रजापति आत्म विषया विद्या प्रजापत्यात्म विषया का अर्थ करते हैं टीकाकार तत्तादात्म्य विषया तत्तादात्म्य विषया में तत्का अर्थ है प्रजापति और प्रजापति से लेना प्रजापति का एक अंश आदित्य मैंने सूत्रात्मा मिथुनात्मक प्रजापति का जो तो एक अंश है प्राण और ये शब्द का अर्थ हो तत्तादात्म्य इसमें तादात्म्य शब्द से लेना है आ, अपनी अहंता का उसको आलम मन बना रहे हैं का मतलब अहंग्रह उपासना तत्तादात्म्य शब्द से लिया जाएगा सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना को तत्तादात्म्य विषय या पूरे शब्द का अर्थ निकलेगा सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना ये विद्या शब्द का अर्थ निकलेगा तत्म्य विषयया या विद्य का अर्थ निकला सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना ये प्रधान अंगी है और ये है अंग तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा इन अंगों के साथ अनुष्ठित जो सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना और ये अहंग्रह उपासना दो चार बार प्रजापति का यानी सूत्रात्मा का जो स्वरूप है उसे अपनी अहंता का आलंबन बना दिया तो वो भी एक प्रकार से अहंग्रह चिंतन हो गया ना दो चार बार दस बार या दो चार दिन या एक आध महीने का अनुष्ठान इकतालीस दिन का एक कर लिया और उसमें प्रयास ही करते रहें कि अपने वेष्टि शरीर से कार्यक्रम संघा से अपनी अहंता का व्यावर्तन पूर्वक सूत्रात्मा को उस अहंता का आलमन बनाते रहें। तो उतने इकतालीस दिन के एक आध अनुष्ठान मात्र को भी कहा जा सकता है अहंग्र उपासना हमने 41 दिन तक की सूत्रात्मा की तो उतनी मात्र उपासना से सूत्रात्म भाव की प्राप्ति होगी फिर जीवन पर शरीर को ही मैं कहते रहे जैसे कर्म का जो फल बताया है वो बार बार अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं होती है एक बार शास्त्र ने जिस रूप से कर्म का वर्णन किया है सांगोपांग वैसा कर्म का अनुष्ठान कर लिया उसके बाद जब भी शरीर छूटेगा और वही कर्म यदि मृत्यु के समय याद रहेगा तो उसका एक बार अनुष्ठित कर्म का ही फल स्वर्गा की प्राप्ति होती है यानी कि मृत्यु पर्यंत तो वही कर्म करते रहे एक बार संकल्प लिया तो ऐसे प्रजापति की अहंग्र उपासना क्या केवल कुछ दिन का अनुष्ठान के रूप में कर लें तो उतने मात्र से सूत्रात्म भाव की प्राप्ति होगी आदित्य भाव प्राप्त होगा इस शंका का समाधान करने के लिए आत्मानविष्य लिखा है तो आत्मानवेष का अर्थ आत्मान्वेषण का अर्थ निकलेगा जिसकी अहंग्रह उपासना कर रहे हैं उसका उपासना शुरू करने से पहले जैसे वेष्टि कार्यक्रम संघात मय के रूप में अनायास अनुभव में आता था ऐसा अनायास सूत्रात्मा का स्वरूप सहज मैं के रूप में अनुभव में आ जाए तो माना जाता है आत्म रूप से उसका अन्वेषण हुआ उसका परिपाक हुआ अहंग्र उपासना का परिपाक होता है जिसकी हम अहंग्र उपासना कर रहे हैं उसी का अपने वेष्टि उपाधि का मैं के रूप में जैसा अनुभव होता है ऐसा जीवित काल में ही उपास्य का मैं के रूप में अनुभव हो जाए तो यह आत्मान्वेषण है और ये आत्मान्वेषण करके का अर्थ निकलेगा आत्मसाक्षात्कार से यानी सूत्र यहां आत्मा है वो सूत्रात्मा स्वयं और सूत्रात्मा के सूत्रात्मा का स्वयं के रूप में अनुभव मैं के रूप में अनुभव हो जाए इसलिए प्रजापति आत्मशे आत्मा प्राण सूर्य जगत तस्थुष्च अन्विष्य अर्थ कर रहे हैं आदित्यम अभिजयते अने अभिप्राप्नुवन्ति तो इस सूत्रात्मा की अंग्र उपासना से क्या होता है तो आत्मनम प्राणम सूर्य जगत तस्तुचत जंगमस्य तस्तुस्य का अर्थ निकलेगा स्थावर स्थावर जंगमात्मक जो प्राणी है संसार है भूत है उनकी जो आत्मा है स्थावर जंगम प्राणियों की आत्मा कौन है तो सूर्यो आत्मा जगत तस्तुख इस मंत्र में कहा गया कि सूर्य ही समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की आत्मा है उसके अनुसार यहां पर कह रहे हैं कि स्थावर जंगम प्राणियों की आत्मा रूप जो सूर्य है उस सूर्य का मैं के रूप में अनुभव अहम अस्मि इति विदित्वा का किया कि उस सूर्य का किस रूप में अन्वेषण अपने से भिन्न तया नहीं यही मैं हूं ऐसा अनुभव करके साक्षात्कार करके विधित्वा का अर्थ है साक्षात्कार हे हाँ। तो टीकाकार लिखते हैं वो आगे का हाँ। तत्मिक तो विषय का तो अर्थ कर दिया आदित्यम अभिजयंत वो अन्वय के विषय में कह रहे ठीक तो अहम अस्मि इति विदिता आदित्यम अभिजयंत अने अभिप्राप्नुवन्ति। इस साक्षात्कार से आदित्य भाव को प्राप्त करते हैं अब आदित्यम अभिजयंत दो बार आया एक तो उत्तरेण आयने न प्राणम अतार आदित्यम अभिजयंते वहां पर भी आदित्यम अभिजयंत वाक्य आया और विदिता आदित्यम अभिजयंते यहाँ पर भी आया ये दो बार आदित्यम अभिजयंत का वाक्य में प्रयोग का साफल्य बता रहे है टीकाकार की आदित्यम इति अभिजयंते पूर्व उक्तम कहते उत्तरेन अयन प्रजापते अंशम प्राणम अतार आदित्यम अभिजयंत यहाँ पर आदित्यम अभिजयंत जो कहा है वह उत्तरेण का अन्वय आदित्यम अभिजयंते के साथ है यह बताने के लिए किया है प्रयोग आदित्यम अभिजयंते का और ये जो है आदित्यम अभिजयंते दूसरे बार प्रयोग हुआ वह व्याख्यान के लिए यादित्यम अभिजयंत में अभिजयंत की व्याख्या हुई अभिप्रापनवंती तो इसलिए वो व्याख्यान के लिए है एक है अन्वय के लिए और एक बार प्रयोग है व्याख्यान के लिए इसलिए पुनरावृत्ति नहीं समझना आगे हैं ये तद व आयतनम सर्व प्राणा सामान्य आयतन आश्रय तो ये जो है ये तत् आदित्य रूप जो मिथुन अंत एक मिथुन का अंश है सूत्रात्म स्वरूप इसे एक शब्द से लेकर के ये कहा जा रहा है यही सर्वप्राणानाम आयतनम समस्त प्राणों का आयतन है का मतलब सामान्यम आयतनम आश्रयम ये का तो सामान्य आश्रय है का अर्थ है कारण है सामान्य स्वरूप है ये टीका में सामान्यम का अर्थ करते हैं समष्टि रूपम इत्यर्थ वेष्टि प्राणों का समष्टि रूप है यह मिथुन अंत पाति प्राण का स्वरूप आदित्य सूत्रात्मा वो समि रूप है तो वेष्टि प्राण को समष्टि प्राण की प्राप्ति होती है और वेष्टि जो इंद्रिया हैं उन्हें वह समि प्राण जो उपासित है वह क्या करता है इंद्रियों के अधिदय व भाव को प्राप्त कराता है इसलिए कहा छादोग्य में बृहदारण्य में कि इस प्राण ने वाक को उसके अग्नि भाव को प्राप्त कराया और चक्षु को आदित्य भाव को प्राप्त कराया और श्रोत्र को दिशा भाव को प्राप्त कराया मतलब जो अधिदेव इंद्रियां है अधिदेवत है उनके अपने अपने तत्स्वरूप की प्राप्ति होती है वेष्टि प्राण समि प्राण में सायुज भावापन्न हो जाता है और वेष्टि इंद्रिया समष्टि जो अधिदैव इंद्रिया हैं आदि उनमें विलीन हो जाती है सायुज्यावापन्न हो जाती है तो सर्व प्राणा नाम सामान्य यानी समष्टि रूपम आयतनम यानी आश्रय तो आगे कहते हैं ये तत्त अमृतम अविनाशी अभय तो अतएव का अर्थ है विनाश रहित होने से ही वो कैसा है तो भयवर्जित है जैसे विनाशी कार्यक्रम संघात में तादात्म अभिमान करने वाले को कार्यक्रम संघात का विनाश अपना विनाश प्रतीत होता है इसलिए कार्यक्रम संघात के विनाश का जो जो हेतु होगा उनसे भय होता है और सूत्रात्मा को नष्ट करने वाला कोई है नहीं वह अविनाशी है इसलिए सूत्रात्मा को मैं समझने वाला सूत्रात्मा के साथ जिसका तादात्म्य है वह भी सूत्रात्मा के तरह ही विनाश न होने के कारण विनाश रहित होने के कारण विनाश निमित्तक भय से वर्जित होता है रहित होता है इसे कहा अतएव भय वर्जित न चंद्रवत क्षय वृद्धि भयवत भयवत यहां तक कि ये तत्त यानी जो सूत्रात्म स्वरूप है वह सूत्रात्म स्वरूप चंद्र के तरह का मतलब स्वर्ग के तरह क्षय वृद्धि भय वाला नहीं है वत हैं मत उप्रत्यय का ज्ञानवान जैसे होता है ऐसे क्षय वृद्धि भयवान इस अर्थ में मत वो है वत तो क्षयवान वृद्धिमान या भयवान यह आदित्य नहीं है जैसे चंद्र है यानी चंद्र चंद्र में यानि स्वर्गलोक में क्षय है कर्म का क्षय होते ही फल का क्षय हुआ स्वर्गलोक का हा हा चंद्रवत में तो वती प्रत्यय है और भयवत में मतुप प्रत्यय तो चंद्र के तरह चंद्र में जैसा यानी दोनों वत वत है लेकिन यहां है एक वती प्रत्यय और एक है मतुप प्रत्यय एक वत का तो अर्थ है वाला और एक वत का अर्थ है तरह चंद्रवत में जो वत है उसका अर्थ है चंद्र की त, चंद्र के तरह तो चंद्र का यानी स्वर्ग लोक का जैसे क्षय होता है इसी कल्प में चंद्र लोक से वापस आना पड़ता ही क्षय है भोक्ता के लिए और वृद्धि भी है वहां पर उपचय अपचय हैं। सब एक जैसे नहीं होता सबको भोग भी एक जैसा नहीं होता स्वर्गलोक में जैसा इंद्र को भोग होगा ऐसा ही राज महल इंद्र का जैसा ऐसा ही वहां पहुंचने वाले सबका होगा ऐसा नहीं कहीं बैठना होगा सभा में तो जैसे इंद्र का आसन होगा ऐसा ही सबका आसन नहीं होगा और भोग के विषय में भी इसलिए वृद्धि क्षय यानी उत्कर्ष अपकर्ष जैसे यहां होता है ऐसे यह स्वर्गलोक में भी है तारतम्य है और भय वहां भी है वृद्धावस्था का भय न होने पर भी कब पुण्य समाप्त हो जाए वहां से जाना पड़े इसका भय तो वहां भी लगा रहता है ऐसा ब्रह्मलोक में नहीं है ये हैमृतम अभयम की व्याख्या हो गई आगे हैं ये तत्परायणम इसकी व्याख्या करते हैं भाष्य में पहले प्रतिग्रहण किया व्याख्या के लिए ये तत्परायणम ये प्रतिग्रहण है व्याख्या है परागतिर विद्यावताम कर्मिणांच ज्ञानवताम तो ये तत्परायणम इसमें पाराणम का अर्थ कर दिया परागति यानि उत्कृष्ट गति संसार में सरोत्कृष्ट गति है यानी फल है अनुष्ठे साधन के फलों में सरोत्कृष्ट फल यदि कोई है तो यह सूत्रात्म भाव की प्राप्ति है ये संसार में सर्वोत्कृष्ट फल है परायण का अर्थ है अनुष्ठेय साधन का फल संसार अंत पाती इससे उत्कृष्ट दूसरा नहीं होता यही होता है इसलिए कहा ये तत्परायणम तो यानी परागति गति शब्द फल अर्थ में है तो परा यानी उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट फल यही है किनके लिए तो कहते विद्यावताम यानि उपासका और यहां विद्यावताम शब्द से लेना केवल उपासकों को तो हिरण सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना करने वाले उपासकों का यह सर्वोत्कृष्ट फल है उन्हें प्राप्त होने वाला परायण है और कर्मी नाच ज्ञानवतान इस शब्द से लेना समुच्चे अनुष्ठाई को तो जो ज्ञानवान कर्मी है का अर्थ है उपासक कर्मी है एक एक ही दोनों को प्राप्त होगा एक ही भाव वहां उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है करके हित होगा चंद्र के तरह क्षय वृद्धि भयवत नहीं है वो उससे रहित है इसलिए सायुज्य प्राप्त जो है उन सबको भोग में समानता है केवल उपासक को भी और समुचे अनुष्ठाई को भी और मुक्त जिसकी उपासना की उस उपास्य को भी तो एक जैसा ही भोग होगा एक ही कार्यक्रम संगत से होना है वो उनकी होती है जो प्रतीक उपासक है वो सूत्रात्मा के पास नहीं पहुंचते ब्रह्मलोक के भी कई हाँ ब्रह्मलोक के भी कई एक स्तर हैं जन ताप मह और सत्य ये सात व्याह जब करते हैं तो स्वर्गलोक में तो स्व आ गया बाकी तीन चार जो हैं, वो सत्यलोक के ही अवान्तर भेद यानी चार प्रांत जैसे है हाँ, तो ब्रह्म सत्यलोक में तारतम्य नहीं है सत्यलोक में भोग का कोई तारतम्य नहीं और ब्रह्मलोक में भी इन लोगों को संकल्प मात्र से भोग एक जैसा ही होता है लेकिन ब्रह्मा जी से भेंट नहीं होती प्रत्येक उपासकों की जो पंचाग्नि उपासक वगैरह हैं एक प्रकार जैसे विदेशी मेहमान घूमने के लिए आते हैं सामान्य नागरिक विदेश के तो सबके सब, सब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेंगे ही और सबको भारत में सभी प्रांतों में घूमने का तो परमिशन मिलेगा ही अनुमति मिलेगी ही ऐसा नहीं होता जिसको जितने प्रांतों की प्रांतों में घूमने की अनुमति मिली है उतने प्रांतों में घूम सकता है और कई विदेशी सालों सालों रह करके निकल जाते हैं लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाते बिना मिले ही चले जाते हैं कई बार आते जाते हैं लेकिन जो सत्यलोक में जाते हैं उनका सारूप्य सामिप्य और सायुज्य ये होता है और सालों के तो सब कहा और इनमें फिर भेंट वगैरह सब होती है तो किसी एक विशेष व्यक्ति से मिलना वहां के अधिपति से संबंध होना तो हा हाँ, तारतम्य हाँ, हाँ, हाँ, नहीं साइज भावापन्न जो है उनका भेदा भेद है लेकिन जो सारूप्य और सानिध्य प्राप्त है हाँ, तो तारतम्य वैसा तारतम्य भोग में नहीं है भोग जो वहां का मुखिया है हिरण्यगर्भ उनको जैसा है वैसा ही सबको भोग मिलता है जो सत्यलोक में गए हैं सानिध्य, सारूप्य और सायुज्य जिनको प्राप्त हुआ उनको भोग एक जैसा ही है और जगत व्यापार वो तो सायुज भावापन्न को भी नहीं है सान, और सा, सारूप्य वाले को भी नहीं सानिध्य वाले को भी नहीं हा? कार्यवाही तो भोग भोग एक जैसा है और बाकी कार्यवाही कोई कहेगा कि हम कोई विशेष सर्जन करेंगे वो सब कुछ नहीं कर सकते नहीं कर सकते इसलिए आ, माना जाता है भोग में तो एक समानता ही है उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है हाँ। तो एक जैसा ही है वहां सत्यलोक में कोई तारतम्य नहीं है भोग के विषय में तारतम्य नहीं सत्य सत्य संकल्प वे भी सत्य संकल्प ये ये भी भी हैं हैं भोग के विषय में तो ये विद्यावताम तो टीका में टीकाकार लिखते हैं इति कर्म अनधिकारी नाम केवल उपासना उपासन कर्मन कारतास वाताथ तो कर्म अनधिकारीणाम विद्यावताम शब्द से लिया जा रहा है, जो कर्म के अनधिकारी हैं यानी वानप्रस्थ, सन्यासी, सं उपासना कर सकते हिरण्यगर्भ की लेकिन वो कर्म को पीछे छोड़ाए हैं तो कर्म अनधिकारी नाम केवल उपासका नाम ये अर्थ निकलेगा और ज्ञानवताम का अर्थ निकलेगा समुच्चय वाताम वह उपासक भी और कर्म भी कर रहे हैं ऐसे जो गृहस्थ हैं उनको आगे हैं ये तस्मात न तस्मात्नरावर्त यथा इतरे केवल कर्मिण तो ये तस्मात तस्मात् आदित्य भावा भावात् तो। सूत्रात्म स्वरूपात न पुनरावर्तें इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है यथा इतरे अने केवल कर्मिणा चांद्रम श्लोक को प्राप्त करके केवल कर्मी जैसे इसी कल्प में पुनरावृत्ति को, को प्राप्त करते हैं ऐसी इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती अब इति यस्मात एशो अविदुसाम इत्यादि का अवतरण लिखते अवतरलिप्त टीकाकार शंका के रूप में ननु केवल आदित्य आदित्य प्राप्तो भविष्यति इति नवल कर्मीणाप्त अपुनरावृत्तिर्भविष्यशंक्यदिप्रा नास्ती इति वाक्यम इति तो कहते केवल कर्मण आदित्य प्राप्त हो अपनरावृति भविष्य केवल कर्म करने वाले जो है अनुपासक उन्हें भी केवल कर्म, कर्म के फलस्वरूप आदित्य भाव की प्राप्ति हो जाएगी और अपनरावृत्ति उनकी हो जाएगी इस प्रकार की आशंका जो करते हैं उनके विषय में कहते हैं कि तेषा आदित्य प्राप्तिर एवं नास्ती केवल कर्मी को तो आदित्य भाव की प्राप्ति ही नहीं होती है इसे बताने के लिए इति ये वाक्य हैं। इति वाक्यम है इति का अर्थ करते हैं मूल में इति शब्द है इति इतिश निरोध यहाब्द का अर्थ निकला यस्मात और ये यानि ये यान या आदित्य अविदुषाम निरोध जो अनुपासक हैं, उनका वह निरोध है निरोध का मतलब अवरोधक है अपने में आने ही नहीं देता केवल कर्मी को इसलिए आगे लिखते भाष्कर भगवान कि आदित्यादि निरुद्धा अविद्वांसो नैते संवस्त्र आदित्यम आत्म प्राणम अभिप्रपनुवंति आदित्य से अवरुद्ध हुए अविद्वांस यानी केवल अनुपासका विद्वान कहते हैं उपासक को उपासको यानी अनुपासका तो अनुपासक क्या करते हैं तो आदित्यम प्राणम न ना वो प्राप्त नहीं कर पाते सायुज्य आदित्यका टीका में यस्मा के बाद में टीका है कि तस्मात तेषा आदित्य प्राप्ति इति शेष यहाँ पर अभिप्रापनुवंती के पास में इतना जोर देना है कि जिस कारण से आदित्य से अवरुद्ध हुए अनुपासक आदित्य भाव को प्राप्त ही नहीं होते तस्मात उस कारण से आदित्य अनुपासक को केवल कर्मी को आदित्य प्राप्ति की आशंका हो नहीं सकती अनाशंका है आदित्य की प्राप्ति सही संवत्सर कालात्मा अविदुषा ये निरोध है अवरोधक है अब तदेश श्लोक का अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने तत तत्र तस्वीन अर्थे ये श्लोक ये मंत्र है अस्मिन अर्थे से किसको लेना है तो टीका में टीकाकार ने कहा संवत्सर स्वरूप तो संवत्सर स्वरूप में यह मंत्र प्रमाण है अंत में है टीका में अस, आ, और बाकी वो, वो आगे तो दूसरी तरह की एक व्याख्या है हा तो संवत्सर स्वरूप इत्यर्थ हम्म यदुआ करके वो हम दोनों कंडिकाओं की एक व्याख्यांतर किया है उसे हम लोग कल देखेंगे ओम ओ भद्रंकर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पशेमाक्षरजजरा स्थिरंगेस्तुवा गुशस्तनू भीशेम देवित